ब्रह्म ज्ञान से मुख्य कहा गया मन से वन दृष्टव्यम ऐसा श्रुति है मन के द्वारा ब्रह्म साक्षात कार एक साल में आता है यन मनसा न मनते नाह मनोमतन के अनुकुल मन के द्वारा मन का विषय नहीं होता ब्रह्म अवांग मनस गोचर कहा गया वाणी मन का विषय नहीं ब्रह्म ये भी कहा गया मन से वन दृष्टव्यम मनुष्य साक्षात्कार करे मन का विषय नहीं हो रहा मनुष्य साक्षात कर ये कहा और गेम में प्रवक् कहा गया और अप्रमेय भी कहा गया यदि अप्रमेय तो गे कैसे होगा ज्ञाय है तो अप्रमेय कैसे होगा मन से साक्षात करना नहीं करना दोनों विरोध है इससे ऐसा स्पष्ट करेंगे ब्रह्म ज्ञान हुआ और ब्रह्म विषय को ब्रह्माकार और वृत्ति व्यापति ब्रह्मन की है फल व्याप्ति नहीं है जहां मन का अविषय कहा गया या मन से नमन से वहां फलव्याप्ति का निषेध किया गया है और जहां मन सेवाणुद कहा गया, गया वहां वृत्ति व्याप्ति कही गई तो वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में है, है। फल व्याप्ति नहीं है ये दोनों समझ लेने से ये श्रुति विरोधक समाधान हो जाएगा ज्ञान न सा न मनते मन का विषय नहीं फल व्याप्ति नहीं है ब्रह्म में और मन से तो द्रष्टव्य व्याप्ति है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्माकार ब्रह्मा वृत्ति है मन का परिणाम अंत का परिणाम है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब रहता है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को ब्रह्म ज्ञान कहते वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ऐसा कहा जाता है वृत्ति ध बोध वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्योधे धा वृत्ति ऐसे भी कहा जाती है चैतन्य चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को भी ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। वो एक ही है अंतकरण का परिणाम वृत्ति है उसमें चैतन्य का की अभिव्यक्ति चिदाभाष उदय तो चिदाभाषिष्ट वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति विशेष है सीधा भाष विशेषण है अब वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे तो चैतन्य प्रधान हो गया वृत्ति गौण है विशेषण हो गई। एक ही विशेषण की चैतन्य हो गया विशेष वृत्ति विशेषण है और सीधा भाष वृत्ति कह दिया वृत्ति प्रधान है सीधा भाष अप्रधान विशेषण हो गया विशे, दोनों है वृत्ति आरोप चैतन्य चीधावास विशिष्ट वृत्ति का हो वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य हो ये ब्रह्म ज्ञान है केवल ब्रमाकार जड़ है और ज्ञान नहीं है चीजावास विशिष्ट वृत्ति तथा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है ब्रह्म ज्ञान जिससे अज्ञान की अनुवृति होती है एक आलाय ब्रह्माकार और उसमें कहा घट ज्ञान जब होता है घट्ट इंद्रिय सन्नीकष्ट होने पर अंतकरण जाकर के घट देश हो जाता है घटाकार वृत्ति हुई घटाकार तो वृत्ति को प्रमाण चैतन्य कहा घट देश होने पर घट विषय का ज्ञान, घटा चैतन्य का ज्ञान और वृत्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है किंतु तो घट जड़ होने के कारण उसको प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल कहते हैं घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को फल कहते हैं चैतन्य जन्य अतिशय घट में आएगा चैतन्य जन्य अतिशय वत्तुम फल व्याप्यतम फल व्याप्यता का चैतन्य जन्य अतिशय वक्त घटाकार वृत्ति वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होगा क्योंकि वृत्ति स्वच्छ है अंत कर्ण का कार्य है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जिसको सीधा कहते हैं चैतन्य जन्य अतिशय घट आता है अतिशयत्तम ये फलव्याप्य तो है ब्रह्म तो में से फलव्याप्य तो नहीं है ब्रह्माकार वृत्ति तो होगी अज्ञान ब्रह्म विषय की वृत्ति अब वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब भी होगा वृत्ति प्रतिफलित प्रति प्रति चैतन्य भी है ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है किन्तु वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय स्वयं प्रकाश ब्रह्म में नहीं आता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन अतिशयत्तम ब्रह्म में नहीं आएगा जैसे दीप प्रभा रात में प्रकाश करने वाली दीप प्रभा सूर्योदय होने पर दीप रहते हुए भी दीप प्रभाजन अतिशय सूर्य में नहीं आएगा अभी तो सूर्य प्रकाशित से दीप प्रभा दब जाती एक हो जाती है इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है चिताभाष है कि तजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आने से ब्रह्म में फलव्यप्ति नहीं है क्योंकि फलव्यप्ति का अर्थ हुआ वृत्ति प्रति चैतन्य जन जन्य अतिशय वस्तु अतिशय ब्रह्म में नहीं आने से ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है जहा जहाँ कहा गया ब्रह्म अवाह मन सगोचरा मन का विषय नहीं, नहीं है अप्रमेय है यान मन से नर्वत्र फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं होने से ये सब सृति लगाना जहाँ निशर्ज किया गया वहाँ क्या अर्थ करना ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है कोई ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकते है मन प्रकाश नहीं अब का सकता है।, है।, है और वृत्ति व्याप्ति होने से मान के ब्रह्माकार वृत्ति हुई और वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती ब्रह्म का प्रकाशन ही होता है वृत्ति व्याप्ति होने से वृत्ति क्या करेगी अज्ञान का निवृत्तिका है प्रकाशिका नहीं घटका घटाकार वृत्ति भी घट अज्ञान का निवृत्तिका और घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है प्रकाशक है तो जहां जहां ब्रह्म अप्रमेय अभा मन सगोचर जन मन साम न मनते इत्यादि कहकर के निषेध किया गया वहां फल व्याप्ति का है निषेध हुआ फल व्याप्ति फल व्याप्यत्व समान अर्थक है क्योंकि व्याप्ति जहां रहती उसको व्याप्ति कहते हैं व्याप्ति आश्रय तुम व्याप्य तुम वन्नी की व्याप्ति धूम दुम। में वन्नी व्याप्य धूम दुम। धूम में व्याप्यत्व तो रहेगा व्याप्य तो है व्याप्ति क्योंकि व्याप्य है व्याप्ति आश्रय व्याप्ति आश्रयत्म व्याप्यत्म व्याप्ति के आश्रय को व्याप्ति कहेंगे तो व्याप्ति में व्याप्ति रहेगी और व्याप्ति का धर्म व्याप्यत्व और व्याप्यत्व व्याप्ति ही है इसलिए वृत्ति व्याप्ति भी कहते हैं फल व्याप्ति भी कहेंगे फल व्याप्य भी कहते हैं शास्त्र में से प्रयोग है ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं है घटना में वृत्ति व्याप्ति भी है फल व्याप्ति भी है एवं ची मन सेवा अनुदृष्टव्यम देखो मन सेवा अनुद्रष्ट मन से ही साक्षात्कार करी और यन मन मन के द्वारा मनन नहीं होता है दोनों परस्पर विरोध है ये तो अनय हो श्रुप्ति हो और हो दोनों श्रुप्ति में कोई विरोध नहीं मन अनुद्रष्टव्यम यहाँ वृत्ति व्याप्ति को लेकर के यन मन फल व्याप्ति को लेकर के फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं मन उसको प्रकाश नहीं कर सकता है वृत्ति व्यापी तो अंगीकारण फलव्याप्य तो प्रतिषेध प्रतिपादन प्रति ब्रह्म में वृत्ति व्याप्य तो माना गया वृत्ति व्याप्य तो माना करके फलव्याप्य का प्रतिषेध हुआ इसलिए न मनोते अप्रमेय अबांग मनुष्य सर्वत्र अर्थ है फल व्याप्य तो ब्रह्म में नहीं तो मना कोई भी उसको प्रकाश नहीं करते हैं ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने फलव्यापी तो नहीं और जहाँ मन से इत्यादि कहा गया हो वृत्ति व्याप्ति है ज्ञान द्वि अस्य फलव्याप्यमेवा शास्त्रकृति ब्रह्मण्यज्ञानशा वृत्तिव्यारपेक्षिता शास्त्रकृतिप्य का निवार फलव्याप्यम अ्रह्मण शास्त्रे कि फलव्याप्यम फलव्याप्यम है कंसे वृत्ति तो नहीं वृत्ति व्याप् तो है फल तो क्या जाँग जाँग का निराकरण तो क्या? जहाँ जहाँ अप्रमेय ज्ञान मनसा न मनुते अभांग मनुष्य गुचर कहा गया सर्वत्र ब्रह्म में फलव्याप्य का ही निवारण किया गया और वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है ब्रह्मी अज्ञान नाशा है वृत्ति व्याप्ति अपेक्षित है घट विषय अज्ञान निवृत्ति के लिए घटाकार वृत्ति आवश्यक है वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति होती तो ब्रह्माकार वृत्ति मन का परिणाम ब्रह्माकार वृत्ति ऐसे चैतन्य का तो प्रतिम्ब होगा और वृत्तिरण्य चैतन्य है चिदावास जो वृत्ति है और अज्ञान का निवृत्ति का है ब्रह्मी अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति है जैसे घट में घट अज्ञान निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है ब्रह्म विषय अज्ञान निवृत्ति के लिए भी ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्ति आवश्यक है वृत्ति व्याप्ति है वृत्ति है अंतकरण का परिणाम अंत कांड का परिणाम वृत्ति का संबंध संबंध वृत्ति जाकर के घट में जैसे संबंध होती ऐसे ब्रह्म को विषय करना संबंध विषय करना वहाँ संबंध वास्तव नहीं है ब्रह्म में असंघ ही पुरुष किंतु वो उसको विषय करता है विषय तौर पर संबंध है वृत्ति व्याप्ति का विषय है तो वृत्ति व्याप्ति होने से ब्रह्म में अज्ञान की निवृत्ति वृत्ति व्याप्ति से हो जाती है घट व्याप्ति फल व्यक्ति घट व्यक्ति नहीं वृत्ति व्यापति फल व्यपी घट में फल व्यापी घट में फल पहले घटाकार वृत्ति से घटा ज्ञान का से हो गया और घटका प्रकाश करने के लिए घट स्वयं प्रकाश नहीं जड़ है जड़ों होने कारण प्रकाश नहीं होगा तो घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य से घट प्रकाश आता है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य हो गया फल का संबंध होगा घट घटाकार वृत्ति व्या घटा में तो है वृत्ति का संबंध है प्रतिफल चैतन्य हो गया फल और फल का भी संबंध घट में फल जन्य अतिशय ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य भी है कि चैतन्य का संबंध जाकर ब्रह्म में नहीं होगा ब्रह्म में कुछ अतिशा नहीं आएगा दीप प्रभा का संबंध सूर्य में नहीं होता है सूर्य में दीप प्रवाह नहीं आता है इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं से फल व्यापित्व नहीं और घट में घटाकार वृत्ति हुई वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल है और फल की व्याप्ति घट में है चैतन्य जन्य अतिशय घटिन आता है का प्रकाश होता है उसके द्वारा घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा ही घटका प्रकाश होगा क्योंकि घट जड़ है ब्रह्म स्वयं प्रकाश माने अज्ञान नष्ट हो जाते ही स्वयं प्रकाशमान हो गया ब्रह्म उसको प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता नहीं है तो और चैतन्य होगा जैसे दीप जलती है रात में प्रभा है रहती रात प्रभा है और सूर्य पर दीप तो ऐसा है रहने पर भी सूर्य किरण से उदब जाती है प्रभा दीप प्रभा सूर्य सत्य नहीं कर सकती है इसी ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रहेगा फल घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है फल वह घट में अतिशय आता है का प्रकाश होता है जड़ घटका ब्रमाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रहने पर भी फल सजन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश मान स्वयं प्रकाश मानता नाभास उपयुजते ये कहा गया ब्रह्म स्वयं प्रकाश मान इसलिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का आभास भी कहते चिदाभाष आभास का उपयोग नहीं है ब्रह्म hmm! को प्रकाश करने के लिए आभास का उपयोग नहीं है sure. घट को प्रकाश करने के लिए आभास का उपयोग है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन आभास आभास का उपयोग होते ही ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान होने से आभास का उपयोग नहीं होता एक कहा गया जड़ पदार्थाकारित चित्त वृत्ति विशेष जड़ पदार्थ घटा दिए घट पटा दी आकार किए गए जो चित्तवृत्ति हंसकरण वृत्ति उसका विशेष है तथापि अयम घटे से घटाकार आकारित चित्र वृत्ति अज्ञात घट विषय कृत्य अयम घटे से ज्ञान होता है ये घटाकार वृत्ति घटाकार आकारित घटाकारिता घटाकार किया गया चित्तवृत्ति चित्त का परिणाम वो क्या करता है अज्ञात घट विषय कृत्या घट ज्ञान होने के पहले घट अज्ञात है अज्ञात घट को विषय करके तदगत अज्ञान निर्देशन पुरस्कण घटगत अज्ञान का निराश करता है घटाकार वृत्ति चित्तवृत्ति अज्ञान निरसन करती निर्देशन पूर्वक स्वगत घटाकार घ में चैतन्य का प्रति होगा चीदा भाषा वृत्ति के द्वारा अज्ञान की तिवृत्ति होगी किन्तु तो वृत्ति प्रतिफल से चीधा भाषा के द्वारा जड़म घटम अपनी भाषा घट जड़े उसको प्रकाश करता है वृत्ति स्वगत चिदा के द्वारा जड़ को प्रकाश करता है प्रकाश करती है तो वृत्ति प्रतिफल चैतन्य जन अतिशय जड़ घट में आने से घट में फल जाती है तदम ये पंचदशी श्लोकाय बुद्धि तस्थिदा दावे तो व्यापन को घटम त्ञान ध्यान से बुद्धिस् तस्थिदा ये बुद्धि तस्थिदा एक बुद्धि दूसरा तस्थिदा तत्व से बुद्धि बुद्धि तो है, बुद्धि अंतकोण बाहर जाती है, है, है। तो दो घटम व्यापन तुद्धि अंतक बाहर जाते समय चैतन्य का प्रतिम्ब रहेगा दो अंतकोण बाहर बुद्धि गयी चैतन्य प्रतिम्ब विशिष्ट चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि बाहर जाती है घटम व्यापन तत्र मध्य अज्ञान ध्यान से ध्यान बुद्धि के द्वारा बुद्धि वृत्ति के द्वारा अज्ञान नाश हो जाता है और वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य आभास के द्वारा आवास न घटूर घटकास्पूरण होता है घटकास्पूरण के लिए यहाँ फल व्याप्ति हुई और ब्रह्म में ये भेद हुआ अज्ञान तो बुद्धि से ब्रह्माकार बुद्धि से नष्ट हो जाए हो जाती है अज्ञान नष्ट हो जाता है और ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए आभास कई उपयोगिता नहीं है यथा दीप प्रभा मंडलम अंधकारगतम घटपटादिक विषय कृत्य तदगत अंधकार निरर्शन पुरस्क स्वप्रभया तदपिभा दीप प्रभा का मंडल अंधकार में घटपटादि हे पहले उसको विषय करके तदगत घटपटादि में जो अंधकार उसको निराश करेगा प्रभा मंडल दीप प्रभा अज्ञान को अंधकार को नष्ट करती करते ज्ञान को नाश करके अपने प्रकाश के द्वारा घटपट को प्रकाश करते दीप जैसे अज्ञान अंधकार को नाश करके घट को प्रकाश करती है दीप प्रभा ऐसे घटाकार वृत्ति भी अज्ञान का नाश करके घट को प्रकाश करती है चिंतावास के द्वारा वृत्ति एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंत ये स्वस्वरूप सत्यम ज्ञान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपना स्वरूप चैतन्य शुद्ध चैतन्य के साक्षात्कार होने तक ही साधन करना पड़ता है साक्षात्कार दृष्ट फल है दृष्ट फल होने से फल प्राप्ति होने तक ही करना पड़ता है जहाँ अदृष्ट होता है गंगा स्नान किया याग क्या अदृष्ट है एक बार याग के अदृष्ट हो गया और याग करे तो और अधिक अदृष्ट होगा वो फल मिलेगा मरने के बाद किंतु जो दृष्टफल है तृप्ति भोजन करते तृप्ति के लिए एक भोजन खाकर कोई चले जाता है तृप्त होने तक खाना होता है क्योंकि दुष्टफल है दृष्टफल से फल प्राप्ति तो करना है श्रवण मनन निशन विचार का फल है ज्ञान साक्षात्कार और साक्षात्कार से अज्ञानिक निवृत्ति परमानंद के अभिव्यक्ति होती है दृष्टफल होने से फल तो करना पड़ता है इसलिए साक्षात्कार पर्यंत ही श्रवण मनन निर्दी आसन समाधि अनुष्ठान से अपेक्षित प्रदर्श्य साक्षात्कार होने के लिए श्रवण मनन निर्दी और समाधि, अनुष्ठान अपेक्षित है इसलिए उनको भी दिखाते हैं। श्रवण नाम सर्विध लिंग अशेष वेदांता नाम वस्तुनि वस्तु तात्पर्यावधारणम संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय वस्तु में यह निश्चय करना है श्रवण श्रवण केवल सुनना नहीं तात्पर्य वेदांत का तात्पर्य वेदांत शास्त्र है वेदांत उपनिषद है विभिन्न स्थान विभिन्न मंत्र है तो उनका तात्पर्य किस में किस अर्थ को कहना चाहते हैं, आकाश आदि की सृष्टि कही गई तो क्या तात्पर्य आकाश आदि की सृष्टि कहने के लिए आकाश भाई, वो सृष्टि कहने का अभिप्राय क्या है उसको जानने के लिए छत्पर्य ग्राहक लिंग है ज्ञापक है तात्पर्य का ज्ञान जनक क्या तापर सुनना पड़ता है कोई व्यक्ति बोल रहा है आज मैं देखा वो बहुत बड़ा सर्प राज्य में इसे देखा भय लगा और आगे राज्य में पहले कहा में था राज्य में आज देखा बड़ा सर्प फिर ऐसा सर्प कर था ऐसे दिखता था काला दिखता था उसके मुख में ऐसा था कोई सुना इतने बड़ा साप सुन करके दौड़ चला जाकर कहा बहुत बड़ा साप आगे किन्तु तो पहले कहा है रज्जु में इसे भय से राज्य में भ्रांति होगी सर्प का सर्प की भ्रांति कहकर के सर्प की वर्णना करता है प्रारंभ हो अंत आगे पीछे नहीं सुने बीच में सुनने तो क्या होगा गलत जो कहना चाहते कोई दूसरा समझ लेगा क्या कहना चाहते हैं पहले आरंभ से अंत तक सुनने पर समझ में आएगा बीच में कुछ सुन लिया बीच सुन लिया जो उसको लेकर के अर्थ करेगा अर्थ तो तो जाएगा किस अभिप्राय से क्या शब्द कहा गया उसके पहले क्या कहा था इसको जानने के लिए उपनिषदों का तात्पर्य निश्चय करने के लिए तात्पर्य ग्रह का लिंग छय उत्पर्य अभि लिंग कहेंगे ष्विद्विंग छे अशेष वेदाता वस्तुनि तात्पर्य तात् अवधारण का निश्चय अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का निश्चय यही श्रवण वेदांता अशेषा आदि मध्यावसानत तात्पर्य मितिथि श्रवण भवे इसे पंचदश में श्लोकाया ये श्रवण करके चौथक तो तो तो तात्पर्य निश्चय होने तक तो श्रवण करना पड़ता है और लिंगो क्या है लिंगानी तो उपक्रम उपसहार अभ्यास उपक्रम और उपसहार आरंभ किया गया उपक्रम अंत में उपसहार होगा दोनों की एकता होनी चाहिए एक लिंग है उपक्रम उपसहारा अभ्यास पूर्वता फलम अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद अर्थ अर्थ उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय इस्लोके उपक्रमोपसारो एक अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय सब एक एक करते हैं पहले हो गया उपक्रमोपसार उपक्रमोपसार एक अभ्यास दूसरा हो गया अपूर्वता तृतीय फल चतुर्थ अर्थवाद पंचम उपपत्ति युक्ति आख्या छे लिंगाते तकरण प्रतिद्योपादन उपक्रम उपस प्रकरण प्रतिद्य जो अर्थ है कई प्रकरण प्रतिप्यर्थ तद आद्योरूपनम आद्य में प्रतिदन अंत में प्रथम कहा जाएगा अंत में कहा जाएगा तो समझ गया इसमें तात्पर्य आदि में जो का अंत में कह दिया उपक्रम कर दिया उससे अद्वितय ब्रह्म सदैव समय दमग्रासी एक में आरम्भ किया में उपक्रम और उपारे एक हुआ ये हो गया एक लिंग उससे नीचे होता है इसमें तात्पर्य यथा सांपनिष् दिखाते ष्ठ अध्याय में आया प्रकरण प्रश्चिताद्य होता अद्वितीय ब्रह्म अद्वितय ब्रह्म के लिए पहले आरम्भ क्या एक एकमेवा द्वितीयम एक अद्वितीय ब्रह्म ही था पहले उपक्रम कहा में कहा गया अंत में कहा अवित सर्वम तत्व कहा सब कुछ ब्रह्म ही ये एक अद्वितय ब्रह्म था पहले अंत में कहा था इधन सर्वम एक आत्मा ही ही। तो उपक्रम उपसार दो न एक अद्वितीय वस्तु को कहते हैं प्रतिपादनम ये हो गया एक लिंग हो गया उपक्रमोपसारो एक लिंग हुआ आगे अभ्यास है प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु न तन्मध्यौन पुण्य न प्रतिपादन अभ्यास प्रकरण प्रतिपाद्य वस्तु ब्रह्म है उसी प्रकरण के बीच में उपक्रम उपसंहार के बीच में पुनः पुनः उसका प्रतिपादन करना ही अभ्यास बार बार करना अभ्यास है <दे>। वही छात्र को देते थे यथा तस्वीर अद्वितीय वस्तु नहीं मध्य मध्य में नौ बार कहा गया तत्सत्यम सत्म तप्तमसी तो तो नव बार कहा गया ये हो गया अभ्यास तो उपक्रमोपस एक लिंग हो गया दूसरा लिंग हो गया अभ्यास तो तप्तमसी तो तो तो के नव बार कहा गया चांदी गोपनी ये हो गया अभ्यास नवकृत्व कृत सूच प्रत्यो संख्या या क्रिया ध्याणसूच नवकृत्व अवे तबे नव बार प्रतिपादन है प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु मानातरा विषयीकरण अपूर्वता अपूर्वता देखो मानंतरा विषय कारण इस प्रकरण में प्रतिपाद्य ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है वह अद्वितीय अन्य प्रमाण का विषय नहीं है यह अपूर्वता है अन्य प्रमाण का विषय नहीं तो अपूर्व होगा अपूर्वता तो भी होगा अन्य प्रमाण का विषय नहीं जो अन्य प्रमाण का विषय है तो अपूर्व क्या हो तो हो जाएगा अनुवाद हो जाएगा और फलंतु प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान से तद तो अष्ठान से तूयम प्रयोजन उसमें कहा जाएगा फल प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मज्ञान अर्थात तदनुष्ठान से तूयम फल उसमें जो कहा गया फल जैसे फल कहते यथा तचार्य वान पुरुषभेद आचार्य वान पुरुषभेद जिसके आचार्य है उपदेश करने वाले वही पुरुष साक्षात्कार कर सकता है तसे तवदेव चीरम ज्ञान होने के बाद तब तक विता है या वह ना वन नारब्ध कर्म समाप्त नहीं होने तक सर रहेगा प्रारब्ध समाप्त हो जाने पर अर्थ सब पक्ष सब ब्रह्म के साथ एक हो जाता है इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य से प्रयोजन तत्प्राप्ति प्रयोजन ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म वेद ब्रह्मे होती ब्रह्म के साथ एक हो जाता है यही प्रयोजन है कहा फल हो गया और अर्थवाद प्रकरण प्रतिप्य तशंसन अर्थवाद प्रकरण अर्थ का प्रशंसा करना अर्थवाद स्तुति यथा तथी उतम आदेश अक्ष्यो ये नुत सुतम होती श्वेत के पुत्र आर्मी आरुणिता पिता आरुणि गुरूकुल में जाकर पढ़ करके आया पढ़कर आकर के जब आया तो अपने को मानता कि मैं अभी पढ़ करके आया बहुत कुछ तो थोड़ा धमले से अपने को चलना फिरना ढंग ढांग देखा कि बहुत कुछ पढ़कर हमारे आए तो पिता ने देखा इसमें तो कुछ विद्या दताती विनयम ये थोड़ा कुछ उद्धत औद्धत्य है ये तो ठीक नहीं तो पूछा उत्तम आदेशम अप्राक्षो ये ना श्रुतम श्रुतम बहुत अमतमतम अभिज्ञात विज्ञातम क्या उपदेश तुमने आचार्य इसने पूछा उपदेश ग्रहण किया जिस एक ज्ञान से अश्रुत भी हो जाएगा एक श्रवण करने से अश्रुत भी हो जाएगा जो अज्ञात है उसको भी उसका भी ज्ञान हो जाएगा एक वस्तु का ज्ञान हो गया तो अज्ञात हो अज्ञात का भी ज्ञान हो जाएगा और मत जिसका मनोन किया वो भी मत हो जाएगा उसको तो मालूम तो नहीं था इसे सुनकर के एक ज्ञान से जो अज्ञान उसका भी ज्ञान हो जाएगा फिर उपचार ये से हो है ऐसे घट का ज्ञान होगा घट ज्ञान हो तो घट तो ज्ञान जो अज्ञात है पट है हिमालय उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा घट ज्ञान हुआ तो जो अज्ञात विंध्य पर्वत हिमालय पर्वत उसका भी ज्ञान कैसे हो जाता है अन्य ज्ञान सन्न्य का ज्ञान कैसे होगा ये पूछा फिर दृष्टान्त दिया जिस प्रकार मिट्टी से बना घट सर्वादी और मिट्टी का ज्ञान हो गया तो सो ज्ञान हो गया मृत मृत्यु का सत्यन फिर एक सुवर्ण का भी दिया सुवर्ण का भूषण बनाया जितने सोना का गुथने का ज्ञान हुआ सौ ज्ञान हुआ सो सोना ही विकार नाम दिया मृत्यु का आलम्बन नाम रूप अलग अलग और नखन लोह दृष्टान दिया लोह से जितने बने लोहा तो लोहा ज्ञान हो गया तो सौ क्या ज्ञान हो गया एक, एक ज्ञान से सब ज्ञान कारणी के ज्ञान से कार्य ज्ञान इस प्रकार तीन दृष्टान्त देकर के फिर आगे आरम्भ किया सदम आकाश आदि सब कह करके अंत में ब्रह्म का उपदेश किया गया तो ये अर्थवाद है एक के ज्ञान से का ज्ञान है जिसका ज्ञान नहीं है और ज्ञान उसका भी ज्ञान हो जाएगा और सुनने पर सब लोगों को समझते हैं जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया इसको सौ भाषा भी आ जाएगा किसके पिता के पिता के पिता के नाम भी बता देगा जो किसके मन में, को में कोई सोचा वो बता देगा कैसे कोई मन में कोई मन की बात बता दिया तो कहीं ज्ञान भी? तो कोई कोई इसे अभिमान भी करते हैं हम जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान है मतलब तो है ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर किसकी मान की, की बात भी बता दे और किस कहा घटना हो उसको बता दे ये ज्ञान का लक्षण के साथ संबंध नहीं तपस्या का फल है योग आदि अभ्यास करने से ये ज्ञान हो सकता है तांत्रिक साधना में भी मन की बात बता देते हैं ये सामान्य निकृष्ट साधन से भी ज्ञान हो सकता है ये बात अलग है पंत साधना करते है उनके पास जाओ आप जो सोचते हो पहले कागज में लिख देंगे लेकर फिर आप बोलेंगे क्या क्या बात है वो बोलेंगे फिर कागज आपको दे देंगे तो देखो जो आपको उसमें लिखा है पहले मन की बात जानते ऐसे व्यक्ति हमने देखा है चोर को ही पकड़ लेता था सारे विज्ञान सबसे पहले तो ऐसे तो लिख देंगे अच्छा किसी ला बताएंगे तो फिर कागज दिखा रहे तो वही लिखा है जो आपका लिखा हुआ पहले तो मन की बात बता देते विश्वास हो जाता है कभी तो चोरों पकड़ते थे तो ये सामान्य लोग भी इसे कुछ साधन करते और ब्रह्मज्ञान के साथ नहीं ब्रह्मज्ञान के दृष्टांत दिया एक ब्रह्म के ज्ञान से सब का ज्ञान होगा सब ब्रह्म नाम रूप मिथ्या है अलग अलग नाम रूप जानने की इच्छा नहीं है मिट्टी से बनाया गया घट सर्वादी जितने है मिट्टी समझ रहा है सब मिलते और नाम रूप घट को किसी भाषा में क्या कहते वो भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं बैठा है सुवनों तो के भूषण बहुत बन गया सोनारे के पास ले लो भूषण बहुत ही, और नाम रूप से कोई मतलब नहीं उसको देखे क्या टोल करके ये सुना कैसा किस, सुना है उसकी दृष्टि कहाँ सोना है सोना कितने है क्या भाव सुना है कैसा सुना है और वो आकार प्रकार नाम कुछ को किसी भाषा में क्या नाम कहेंगे अलंकार विभिन्न प्रकार बनाते हैं कोई जरूरत नहीं है सब ही जान लिया हो गया यही एक ज्ञान से सब ज्ञान है सबको ब्रह्म रूप से ज्ञान पंचदश में आया जैसे घट ज्ञान मृत ज्ञान से घट ज्ञान हुआ घट मृत है अन्य कुछ नहीं इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान से सार्वम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है तो पहले सुनने पर ऐसा लगता है अभिज्ञान विज्ञानतम तो अशुतम शुतम ये अर्थवाद हुआ इसे सुनकर के प्रभुत्व तो होते हैं खुश होते हैं प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत् तत्व सूर्यमाण युक्ति रूपपतिपतिपति युक्ति प्रकरण प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म उसको सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार युक्ति है उसमें छंद यथा तस्व सौम्य एकेना न केना सौम्य दो मात्रा। एकेना न सर्व निर्मय विज्ञानों में एक मृत पिंड ज्ञात हो गया तो मिट्टी से बना गया सौ तो ज्ञात हो गया विज्ञान में चार वाणी का आलम्बन मात्र विकार है कार्य नाम धेय कार्य तो नाम मात्र है नाम कार्य कुछ अलग नहीं मृत्यु का सत्यम कारण मृत्यु को छोड़ करके छोड़ जाए तो कार्य कुछ अलग है ही नहीं मृत्यु का ही सत्यम इत्यादो अद्वितीय वस्तु साधन करने के लिए विकारस्य से वाचारंभन मात्र होते कार्य वाचावाणी का आलम्बन मात्र है विकार कोई है नहीं कारण से अतिरिक्त तो कार्य नहीं है कारण को पृथ्व करें तो कार्य अलग अधिकता नहीं यहाँ तक श्रवण कार्य क्या छे लिंग के द्वारा संपूर्ण वेदांत का ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय करना इसी छह लिंगों के द्वारा तात्पर्य ग्राह का लिंग है लेकर के इसे हाँ ले बताया श्रवण होने के बाद आगे मनन है मननम चुत वेदांत अनुगुणी अनवरतम अनुचिंतन जो श्रवण के अद्वितीय वस्तु है वेदांत के अनुगुण वेदांत के अनुकूल युक्ति के द्वारा वेदांत जैसी युक्ति कही श्रुति युक्ति से ही चिंतन करना है कितने समय अनवरतन निरंतर अनुचिंतन अनुपस्या चिंतन, तो चिंतन. श्रुति की कहेगी युक्ति के द्वारा युक्ति के द्वारा बार बार चिंतन करना है अद्वितय वस्तु का ये के नहीं कि प्रवचन सुन लिया उसके बाद क्या क्या क्या सुनना वो कहीं नहीं मनाना वो नहीं मनाना ना प्रवचन खाली सुन लिया श्रवण श्रवण तो है अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन श्रवण तात्पर्य निश्चय करना उसके बाद श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा चिंतन करना जैसे पंचोदशी युक्ति बताई गई कई सम्मान करना है जीव ब्रह्मी की कथा कही गई भट्टाकाश जलाकाश मेघा काश महाकाश दृष्टान्त दिया समझने के लिए जलाकाश है वाचार्य तो हो गया सीधा सीधावास लक्षार्थ हो गया भटाकाश के स्थानीय और पद पद का वाचार्य के स्थानीय मेघा काश स्थानीय हो गया और लक्षार्थ महाकाश है वाच्यस्थ को छोड़कर शुद्ध भटाकाश महाकाश एक वो बास्त रक्षा समझ करके घटाकाश जलाकाश मेघा का सम काश का का एक ही प्रक्रिया है और पहले पहले से आया जितने घट पटा दी शब्द स्प्रशाद विद्या वैचित्र जागर पृथक व्याशेष भिन्न भिन्न है उनका ज्ञान एक ही ऐसे करके जागरण सपन संस्वती में एक ज्ञान ही वो ज्ञान फिर नित्य सिद्ध किया वह आत्मा आनंद रूप कैसे ये सब चौदह बहुत युक्ति आरंभ से अंत तक बहुत युक्ति है मनन करना कैसा है जो लोग इसे प्रक्रिया नहीं पढ़ते हैं मनन नहीं कर पाते हैं ऐसे सुनते ही पढ़ देते हैं अष्टावक्र गीता योग कुछ पढ़ा उसको भी गुरु परंपरा से नहीं इसे पढ़ करके विचार करें तो आगे करना क्या है जगत है नहीं समित है ब्रह्म तो वो विचार करते करते आगे और कुछ तो नहीं कर पाते है करना विचार करने की प्रक्रिया ये सब है प्रकरण ग्रंथ में पंचोदशी ग्रंथ में बहुत प्रक्रिया है एक स्वप्न जागृत को पूरा न करना स्वप्न मिथ्या है ये मनन करते पंच जैसे ग्रंथ सब विचार किया जाता है ये सब मनन स्थानीय है मनन में ऐसा किया जाता है ये सारे प्रकरण मिथ्या दृश्यपन दृश्य बस स्वप्न दृश्य जिस प्रकार दृश्य है मिथ्या है ये जागृत प्रपंच पूरा मिथ्या है अनुमान युक्ति है द्वारा प्रपंच मिथ्या तो निश्चय करना इसी प्रकार बहुत ही विचार सब आता है पंचदेश में आई अद्वित अतिथ्य आदि ग्रंथ में है बहुत वेदांत ग्रंथ है सब उसी का ही विचार होता है मनन करने के लिए वो मनन बार बार करने से क्या है वो संशय दूर होता है संशय दो प्रकार होता है एक प्रमाणगत संशय एक प्रमेयगत संशय प्रमाण है शब्द प्रमाण श्रुति दगत संशय क्या उपनिषद अद्वितीय ब्रह्म को बताती है अर्थात को बताती है वेद का तात्पर्य कर्म कांड में ज्ञान में ये संशय होता है इसका नाम प्रमाण संशय उसके निवृत्ति होगी श्रवण के द्वारा श्रवण कंशय बार बार प्रमाणगत संशय दूर होता है कि वेदांत तो अद्वितय ब्रह्म को ही प्रतिपादन करते ये निश्चय होगा प्रमाण संशय दूर हो गया प्रमाण संशय दूर होने पर भी प्रमेयत संशय प्रमेय जीव ब्रह्मी की एकता प्रमाण का विषय को प्रमेय कहते हैं तो प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय वेदांत वाक्य कैसे जो ज्ञान होगा उसका विषय अहम ब्रह्म जीव ब्रम्मिक एकता ये कैसे हो सकता है और जगत तो अद्वितीय ब्रह्म है जगत मिथ्या है रही नहीं खाफ दिखता जगत तो है ही नहीं और मैं ईश्वर नहीं हूँ सब को मालमे सर्वज्ञान नहीं सर्वशक्तिमा नहीं फिर एक कैसे होगा ये प्रमेयत संशय है ये प्रमेयगत तो गशय की निवृत्ति के लिए मनन की आवश्यकता है मनन करने के लिए बहुत प्रक्रिया है बहुत ऐसे बार बार मनन करने पर ही प्रमेय संशय की निवृत्ति होती है अब प्रमेय संशय की निवृत्ति होने पर ही आगे विपरीत भावने की निवृत्ति के लिए निधि ध्यान कर सकता है प्रमाण प्रमेय संशय निवृत्ति नहीं करके सीधा ही कोई कहे निधि करेंगे क्योंकि श्रवण मनन निधि क्या श्रवण करना निधि सीधा करो हम सिमर ऐसा नहीं होता है कि शुरू से कुछ नहीं पढ़ के सीधा कही में ए पढ़ लेंगे इतना ने शुरू से पढ़ना किया माइनर मास्टर की ये पढ़ना क्या जरूरत है सीधा में पास कर पढ़ ऐसा कभी नहीं होता है क्रम से इसलिए श्रवण मन करने पर समस्या दूर होने पर ही निधि ध्यास होगा उसके बिना निजी ध्यास नहीं होता है उसके बिना जो करते है वो निजी ध्यासन नहीं है वो उपासना है मन के द्वारा चिंतन करते हम सिम निभ्रम कोई रोटते सोहम सोहम शिवम हैं वो वो सन नहीं है निधिध्यासन तो बुद्धि के स्तर पर बौद्ध के स्तर पर होता है ये तो सो हम सो मन के स्तर पर है जैसे जप करते कोई मन से कहते ब्रह्म नहीं ब्रह्म वो निधि ध्यान नहीं बौद्ध के स्तर पर होगा श्रवण मन के द्वारा प्रमाण प्रमेय संशय दूर होने पर जब प्रमाण संशय दूर होगा तो मनन होगा मनन पक्को हो गया संशय दूर हो गया तो अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति होती है निधि शुरू हो जाता है ऐसे मानन करके जो स्पष्ट हो जाता है कि संसार में है अद्वितीय ब्रह्म है लक्ष्यार्थी को चिंता नहीं किया एक अद्वित तत्व में हूँ तब उस समय अपने आप ही थोड़े समय के लिए तो शुद्ध ब्रह्म में ही और फिर तो कुछ ही नहीं ऐसे थोड़ी देर के लगेगा ये ब्रह्म ही में हूँ और कुछ ही नहीं वो जो क्षण के लिए ब्रह्म के आरोपृत्ति होती है वो कभी कभी विचार करते समय बहुत देर विचार करने तो थोड़े होगा बाद में अभ्यास करने पर शीघ्र शीघ्र होगा अधिक समय रहेगा ऐसे होगा की एकदम निश्चय हो गया कि ही ब्रह्म और कुछ नहीं और जगत मिठा है कुछ नहीं ऐसे बैठ रहेगा कुछ नहीं पढ़ते पढ़ते भी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी वेदांत श्रवण करते समय भी ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी वो समझने पर बुद्धि के स्तर पर अपने आप ही वृत्ति बनती है वो ब्रह्माकार वृत्ति और नहीं समझ करके हमारे ब्रह्मा रटने पर शब्द रट उसका नाम उपासना है ऐसा कोई नहीं कर पाता है विचार उपासना करे कोई निषेध नहीं उपासना ये निधि ध्यान श्रेष्ठ है ये निधि पंचोदेश में श्रवण मनन के द्वारा निग्ध अर्थ में चेत चित्र हो जाए एक तान निधि शासन लगाता है तो उसको निधि जासन कहा गया तो ये श्रवण मनन के द्वारा नष्ट होने पर ही आगे निधि ध्यान होता है देहादि प्रत्यय रहता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्येक प्रभाव सनि दि का देहादि प्रत्यय देह में अहम मनुष्य ये बुद्धि है वेदांत सवर्ण क्या समझ लिया पंचोदशी पर लिया सब कर लिया मैं मनुष्य ये बुद्धि है तो प्रत्यय है देहादि प्रत्यय गया विजातीय अहमश ब्रह्म चिंतन करते समय में मनुष्य हूँ देह चिंतन नहीं हो ये देह में अहम बुद्धि अनाधिकार इतने बैठे है जितने समझो तो अहम इधर है देह न हम झुजाते न कसे सिखाते हम तो सर्जर में नहीं हूँ निश्चित हो कर लिया फिर भी प्रत्यय ऐसा नहीं होना चाहिए देहादिप्रत्य तो, नहीं होते ब्रह्म व्यापक ब्रह्म अपने तो व्यापक देह के अंदर बार सर्वतम व्यापक होगा वो चिंतन होगा वो विजात सजातीय प्रत्यय का प्रवाह लगाकर चलेगा थोड़ी देर चिंतन करनी ऐसा लगातार हो जाएगा मैं व्यापक हूँ ब्रह्म देखे आकाश सबके अंदर बाहर एक ही आकाश का भी कारण शुद्ध चेतन ब्रह्म में ही हूँ सबके अंदर बाहर हूँ एक ही ऐसे समस्या दूर होने पर श्रवण मन के द्वारा जो दूर निधि जासन करता है वासना नहीं होनी चाहिए अब वासना जाकर कोई बैठे तभी नहीं होगा मन में सोच कर छिपा करके अभी इतने निधि जासन करेंगे उसके बाद हम ये करके और निधि ध्यान नहीं होगा कुछ करने के संकल्प देकर कहा एक संकल्प के पीछे बहुत संकल्प चलेगा निधि में बैठेगा संकल्प वहां चलता रहेगा निधि ध्यान कहाँ होगा वासना नहीं हो वैराग्य है तो ऐसे निधि ध्यान करने पर धीरे धीरे ब्रह्म कार्य बढ़ती है तो प्रवाह चलेगा सजातीय प्रवाह चलने ही निधि ध्यान होगा प्रवाह निधि और समाधि उसके बाद समाधि बताएंगे पूर्णम कर पूर्णम पूर्णम गूर्ण पूर्णमाता पूर्णमेविष्यसे ओम शांति शांति शांति